देवी भागवत नवम भगवान नारायण कहते हैं नारदूर्ण और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर अपने लोक में चले गए तब शंखचूर्ण ने गांधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया उस समय स्वर्ग में धुंदुभिया बनने लगी आकाश से पुष्प बरसने लगे तदनंतर शंखचूर्ण अपने भवन में जाकर तुलसी के साथ आनंदपूर्वक रहने लगी अपने चिर संगनी धर्मपत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजा राजाधिराज प्रतापी शंखचूर्ण ने दीर्घकाल तक राज्य किया देवता दानव असुर गंधर्व किन्नर और राक्षस सभी शंखचूर्ण के शासनकाल में सदा शांत रहते थे अधिकार छीन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी अतः वे सभी अत्यंत उदास होकर ब्रह्मा की सभा में गए और अपनी स्थिति बतला बार बार अत्यंत विलाप करने लगे तब विधाता ब्रह्मा देवताओं के स... को साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर गए वहां पहुंचकर मस्तक पर चंद्रमा के धारण करने वाले सर्वे शिव से सभी बातें कह सुनाई फिर ब्रह्मा और शंकर देवताओं को सांस लेकर वैकुंठ के लिए प्रस्थित हुए वैकुंठ परम धाम है यह सबके लिए दुर्लभ है जहाँ बुढ़ापा और मृत्यु का प्रभाव नहीं है भगवान श्री हरि के भवन का प्रवेश द्वार परम श्रेष्ठ है वहाँ पहुँचकर रत्न में सिंहासन पर बैठे हुए द्वारपालों को जब देखा तब इन ब्रह्मादि देवताओं का मन आश्चर्य से भर गया वे सभी परम सुंदर थे सभी पीताम्बर धारण किए हुए थे रत्न में आभूषणों से विभूषित थे सबके गले में दिव्य मनमाला लहरा रही थी सुंदर शरीर श्याम रंग थे उनके शंख चक्र गा और पद्म से सुशोभित त्यार हो जाए थे और प्रसन्न वदन मुस्कान से भरे थे उस मनोहर द्वारपालों के नेत्र कमल के सदृश विशाल थे उन द्वारपालों से अनुमति पाकर ब्रह्मा क्रमशः सोलह द्वारों को पार करके भगवान श्रीहरि की सभा में पहुंचे उस सभा भवन में चारों ओर देवर्षि तथा पार्षद विराजमान थे सभी पार्षदों के चार भुजाएं थीं सबका रूप भगवान नारायण के समान ही था और सभी कौस्तुभ मणि से अलंकृत थे उनकी आकृति ऐसी थी मानो नवीन चंद्रमंडल हो उस परम मनोहर सभा भवन के चारों कोने बराबर थे वे सर्वोत्तम दिव्य मणियों से उसका निर्माण हुआ था अमूल्य से ही वह हुई थी श्रीहरी के इच्छानुसार बना हुआ यह भवन अमूल्य दिव्य रत्नों से निर्मित था मन मालाएं, जाली के रूप में शोभा दे रही थी और दिव्य मोतियों की झालरे उसकी छवि बढ़ा रही थी मंडलाकार करोड़ों रत्नमय दर्पणों से वह सभा सुशोभित थे विचित्र रेखाओं से वह सभा भवन परम सुंदर जान पड़ता था अनेक प्रकार के अद्भुत चित्र उसकी सुंदरता बढ़ा रहे थे सर्वोत्कृष्ट पद्मराग मणि से निर्मित वह सभा मणि में कमलों से परम सुशोभित थी समंतक मणि से बनी हुई सौ सीढ़ियों से युक्त वह भवन था दिव्य चंदन वृक्ष के सुंदर पल्लव रेशम के सूत्रों में बंधे बंधनवार का काम दे रहे थे चारों ओर के खम्भों का निर्माण इंद्रनील मणि से हुआ था उत्तम रत्नों के कलशों से वह सभा संयुक्त थी पारजात पुष्प के बहुत से हार उसे अलंकृत किए हुए थे कस्तूरी और कुंकुमों से रंजित सुगंधपूर्ण चंदन के वृक्षों से वह भवन सुसज्जित था सर्वत्र सुगंधित वायु चल रही थी एक हजार योजन की दूरी में वह विस्तृत था सर्वत्र सेवक खड़े थे वह सभी कुछ दिव्य था सभी उस सभा भवन को देखकर कर मुक्त हो गए